कठोपनिषद के तृतीय वल्ली का विचार कल प्रारंभ हुआ इस वल्ली के संबंध भाष्य तथा प्रथम मंत्र का मूल मूल विचार हम लोग कल कर चुके हैं संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि तृतीय वल्ली का द्वितीय वल्ली के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध है नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज जी ने जो श्रेय प्रेय शब्दी तो दो साधन बताए थे उनमें से उनको प्रेय को बताया गया था असंसार जो मोक्ष है तत्फलक और प्रेय को बताया गया था संसार फलक यानी विपरीत फल वाले हैं इन दोनों का विपरीत फल है लेकिन कैसे विपरीत फल है यह स्पष्ट नहीं किया गया था उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ पर तृतीय वल्ली का प्रारंभ है इसलिए तृतीय वल्ली के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का उत्थापक जो मूल वाक्य हैं वह द्वितीय वल्ली में आया है तो द्वितीय वल्ली को माना जाएगा तृतीय वल्ली की उत्थापिका और तृतीय वल्ली है उत्थाप्या इस प्रकार इन दोनों में उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध बनता है ज्ञान तथा कर्म में परस्पर विपरीत फलवत्व दिखाने के लिए किया जा रहा है रथ रूपक के रूप में वर्णन इसलिए रथ के सादृश्य की कल्पना की जा रही है उससे पहले ये जो विपरीत फल है संसार तथा मोक्ष रूपी इसे प्राप्त करने वाला एक तथा असंसार जो मोक्ष है वह ब्रह्मस्वरूप ही हैं इसलिए वह एक प्राप्तव्य आत्मा है और गंतव्य के रूप में भी बताना है एक आत्मा को इसलिए दो आत्मा की कल्पना श्रुति कर रही है ऋतम पिबंतो सुकृत लोके इस प्रथम मंत्र में दो आत्मा बताए जा रहे हैं एक प्राप्ता यागंत आत्मा और दूसरा प्राप्य या गंतव्यात्मा इस दृष्टि से दो आत्मा की कल्पना तृतीय वल्ली के प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध में की गई ऋतम पिबंत सुकृत लोके गुहां प्रविष्ट परमें परार्धे इसमें कहा गया कि रीतपान करता यानी कर्म भोक्ता और द्विवचन होने से दो प्रतीत हो रहे हैं दो हैं और वो कहाँ हैं तो कते गुहा में स्थित है वो गुहा कहाँ कौन से पर्वत में है तेी शरीर में है तो लोके गुहाम, तो लोक शब्द का अर्थ है शरीर और उसमें बुद्धि रूपी जो गुहा है यानी हृदय आकाश है उसमें ये दो करता आत्मा प्रविष्ट है स्थित है और उस गुहा का विशेषण है परमे परार्थे। परम यानि उत्कृष्ट परार्ध यानि स्थान परमात्मा का स्थान तो ब्रह्म हार्द आकाश में उपलब्ध होता है ब्रह्म की अनुभूति होती है इसलिए हार्द आकाश को कहा गया परम परार्ध तो परम परार्ध रूप इस शरीर में गुहा शब्दित दय आकाश में स्थित है करता दो और इन दोनों का स्वभाव ब्रह्मज्ञ के दृष्टि में उपासक के दृष्टि में तथा कर्मी के दृष्टि में एक जैसा नहीं है विपरीत स्वभाव वाले हैं इसके लिए उत्तरार्ध में कहा गया छाया तपो ब्रह्मविदो वी तो ब्रह्मविदेत्ता लोग इन दोनों को आकाश अंधकार और प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले बताते हैं छाया तप के तरह हैं करके बताता है करके बताते हैं और केवल ब्रह्मज्ञ ही बताते हैं ऐसी बात नहीं का तो जो पंचाग्नि शब्द से उपलक्षित उपासक गृहस्थ हैं वे भी बताते हैं कि हार्द आकाश में स्थित यह करता दोनों कैसे हैं छाया और आतप के तरह हैं विपरीत स्वभाव वाले हैं तो ब्रह्मज्ञ तथा पंचाग्नि उपासगृहस्थ मात्रा ऐसा कहते हैं ऐसी बात नहीं अन्य जो कर्मी है वे भी इन दोनों को परस्पर विपरीत स्वभाव वाले बताते हैं इसलिए कहा ये चत्रिनाचिकेता तो जो केवल कर्मी हैं वे भी बताते हैं यह रितपान करता छाया और आतप के तरह विपरीत स्वभाव वाले हैं इस प्रकार का मूल मंत्र का अर्थ हम लोग देख चुके हैं प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है इसकी चर्चा आज हम लोगों को करनी है तो भाष्य को देखिए ऋतम पिबंतो में रितम, रितम, याने याने कर्म फ, कर्म तो रितम, रितम शब्द का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान ऋतम यानी सत्यम यानी अवश्यम भावित्वात कर्म कर्म फलम तो रितम शब्द का अर्थ है कर्मफल रितम शब्द का वाचार्थ प्रसिद्ध प्रसिद्धार्थ कर्मफल नहीं है रितम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है मुख्यार्थ है सत्यम इसलिए उसका पहले प्रसिद्ध अर्थ बताया रितम शब्द का कि रितम यानि सत्यम और भावार्थ बताया कर्म फलम ये रितम शब्द का भावार्थ है इंगितार्थ है जो रीत शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है सत्य सत्य होता है निश्चित रहने वाला होने वाला जिसकी निश्चित सत्ता है वो सत्य है और कर्म फल भी यदि कर्म हुआ है तो उसका फल भी अवश्यम भावी है निश्चित सत्ता वाला होता ही है यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान अवस्था में किया हुआ जो कर्म है शास्त्र कहता है उसका फल अवश्यम भावी है अवश्यमेव भोक्तव्य कृतम कर्म सुभा शुभम ना भुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतर तो कर्म फल की सत्ता भी अवश्यम्भावी है इसलिए रितम शब्द का इंगित अर्थ निकल रहा है कर्मफल इसलिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि अव अवश्यम भावित्वात कर्मफलम रीत पदार्थम ऐसा समझना रीत पदार्थ है कर्मफल और पीबंतो तो यहाँ कर्मफल है सुख दुख उसे न तो चबा करके खाया जाता है न तो पानी की तरह पिया जाता है यहाँ पीवंतों में पीने वाला बताया जा रहा है कर्मफल को कर्म फल है सुख दुख पेय तो नहीं है इसलिए पीवंतों का अर्थ निकलेगा अनु अनुभव करने वाले अनुभवीता तो कर्मफल अनुभविता रीतम पिबंतों का अर्थ निकलेगा तो कर्मफल अनुभव करने वाला एक शरीर में जितने शरीर हैं उनमें से प्रत्येक शरीर में दो दो आत्मा हैं लेकिन उन दो आत्माओं में से एक ही आत्मा कर्मफल भोगता है और दूसरा अंतरिया है नियंता है ईश्वरसूता रेशे शुन ठतिमय सर्वूता यंत्रूढ़ा मे एक तो ईश्वर है अंतर्यामी और दूसरा है कर्ता भोक्ता हाँ जीव तो ये दो हैं तो इसी को बताया जा रहा है कि एकस्त कर्मफलम पिबती अपिबती का अर्थ करते भूंगते तत्र यानी तयो हो मध्य उन दो में से एक कर्मफलम पीबती और धातु यहाँ पा धातु पीने अर्थ में नहीं अपितु भोग अर्थ में है इसलिए भूंगते अर्थ कर रहे हैं और भोग है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग इसलिए भूंगते का अर्थ है सुख का कर्मफलभूत सुख या दुख का अनुभव करता है जो दो बताए गए हैं हृदय आकाश में उनमें से एक सुख दुख का अनुभविता है भोगता है वही कर्ता भी है न इतरह तो इतर हुआ अंतर्यामी अवह अंतर्यामी कर्म फलम न भूंगते ऐसा अनुय करना ना कर्म न कावय कर्मफलम न भूंगते के साथ तो इतरह कर्मफलम न भूंगते एक भोक्ता है एक भोक्ता नहीं है भुगवाने वाला है तो कहा यदि एक ही भोगने वाला है कर्मफल तो ऋतम पिवन ऐसा एक वचन प्रयोग होना चाहिए था और एक को रितम अपिवन ऐसा निर्देश करता है तो दोनों का भी जब ए, दो में से एक ही ऋतपान करता है ने भोगता है दूसरा भोगता नहीं है तो दोनों को भी भोक्ता के रूप में श्रुति कैसे बता रही है इस प्रश्न के उपस्थित होने पर भास्कर भगवान कहते हैं तथापि पात्री संबंधात पिबंत इति क्षत्री न्याय न तो यद्यपि तथापि शब्द के अनुरोध से यद्यपि शब्द का अध्यय करना इतरह और तथापि के बीच में तो उन दो में से यद्यपि एक ही भोक्ता है एक भोक्ता नहीं है तथापि तो भी पात्र संबंधात पिबंतो इति्यते तो छत्री न्याय है एक उस छत्री न्याय से जब दो हैं एक रितपान करता है एक करता नहीं है तो भी करता के साथ में रहता है हमेशा इसलिए उसे भी दोन रूप से रितपान करता कहा गया उपचार से उसे रितपान करता कहा जा रहा है। पात्री यानी पीने वाला पाता पाता यानी पीने वाला जैसे घंता का अर्थ होता है जाने वाला तो पात्री संबंधात संबंधात्तपान करने वाले के संबंध से यानी भोक्ता के संबंध से पिबंतो ऐसा जो एक अभोक्ता है उसको भी भोक्ता के संबंध से गौण रूप से भोक्ता कह दिया जैसे छाता वालों के साथ जाने वाले बिना छाता वाले व्यक्ति को भी छत्री न गि में छत्री शब्द से कहा जाता है गौण रूप से ऐसे अंतर्यामी के लिए पिबंतो शब्द गौण है ये समझ लो अब रीतम का तो अर्थ है फलम और पीवंत का अर्थ है भोग, भोग रहा है तो किसका फल तो सुकृत ये फलम का विशेषण है कोई आम का फल या किसी दूसरे वृक्ष के फल का रस पी रहा है ऐसा नहीं कर्म का फल ऐसा समझना इसलिए सुकृत्य का अर्थ करता है और सुकृत में सुशब्द का अर्थ अच्छा कर्म यह नहीं समझना सुकृत का अर्थ है कृतम सुकृतम तो सुष्टुकृत कृत किसको कहा जाता है वो अच्छा हो या बुरा हो अपने द्वारा किया हुआ जो होता है उसे कहा जाता है कृत वो याद रहता है ये हमने किया है करके इसलिए वो है सुकृत शब्द का अर्थ अपने द्वारा किया हुआ कर्म यह है सुकृत वो पुण्य हो या पाप हो दोनों भी यहाँ पर सुकृत शब्द का अर्थ है स्वयं के द्वारा अनुष्ठित पुण्य पाप और उसका जो फल है रीत है वो है सुख दुख और उसका पान है अनुभव तो अपने द्वारा किए हुए पुण्य पाप का फल सुख दुख का अनुभव करता वो एक है जीवात्मा और उसके साथ रहने से परमात्मा को भी गौण रूप से रितपान करता श्रुति ने कह दिया क्षत्रिय न्याय से तो सुकृत्य का अर्थ कर दिया स्वयं कृतस्य कर्मण ऋतम इति पूर्वेन संबंध तो अपने द्वारा किए हुए कर्म का जो रीत है यानी फल है उसका पान कर रहा है क्या मतलब भोग कर रहा है तो पिबंतों में जो द्विवचन है वो द्विवचन बता रहा है कि दो हैं रितपान करता तो ये दो कौन हैं इसका निर्धारण करने के लिए टीकाकर कहते हैं कि रितपान करता जीवस्तावत एक चेतन सिद्धो सिद्ध यानी निश्चिता तो करता यानी भोक्ता कर्मफल भोक्ता जीव तो एक निश्चित है और दूसरे को खोजना है कर्मफलभोक्ता इस शरीर में एक तो जीव ही है दूसरा श्रुति किसको बता रही है उसको खोजना है तो कहते हैं द्वितीय अन्वेषनायाम तो दूसरे की खोज रितपानकर्ता के रूप में जब करनी पड़ रही है तो लोक में देखा जाता है कि संख्या श्रवण होने पर समान स्वभाव वाले को ही संख्या की पूर्ति के लिए स्वीकार आ जाता है और नहीं मिलता है यदि समान स्वभाव वाला तो फिर अगतिक गतियाँ असमान स्वभाव वाले से भी संख्या की पूर्ति होती है लेकिन प्रथम दृष्टिया तो किया जाता है समान स्वभाव वाले का ही ग्रहण तो एक तो निश्चित है यह दो दिख बता रहे हैं श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट दो आत्मा हैं उसमें एक जीव तो निश्चित हुआ और द्वितीय अन्वेषणायाम कहते हैं लो के संख्या श्रवणे समान स्वभावे प्रथम प्रतिथि दर्शनार्थ तो जैसे संख्या की संख्या का श्रवण होता है उपस्थिति होती है तो उस सं, आ, संख्या के आश्रयभूत संख्ये के रूप में समान स्वभाव वाले को ही ग्रहण किया जाता है प्रथम प्रतीति दर्शनार्थ का अर्थ है ग्रहणार्थ जो निश्चित है कर्मफल भोक्ता के रूप में वो जीव तो है चेतन इसलिए उसके समान दूसरा कोई जड़ नहीं लिया जाएगा चेतन को ही लिया जाएगा वो चेतन कौन होगा तो दो ही तो आत्मा है जीवात्मा परमात्मा तो एक जीव तो निश्चित है चेतन तो उसके समान चेतन स्वभाव वाला दूसरा फिर परमात्मा ही बसता है इसलिए परमात्मा को लिया जाएगा तो चेतन तया समान स्वभाव तो समान स्वभाव परमात्म व द्वितीय प्रतीयत है ये द्वितीय कौन है तो परमात्मा है ये प्रतीत हो रहा तो कहा फिर वो तो भोक्ता नहीं है सुख दुख का अनुभवीता नहीं है तो उसकी कैसे प्रती होगी तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकार लिखते हैं कि उपचारात तस्य तस्पचारातपातृत्व तस् उपचारात उपचारात् गौण रूप से ऋतपातृत्व बताया जा रहा है यानी फलभोक्तृत्व बताया जा रहा है पातृत्व ऐसा तो में दीर्घ आकार की मात्रा छपी है पुराने पुस्तक में वो होना चाहिए रस्व रित रित्व तो ऋतम पिबंतो सुकृत्य इन तीन पदों की व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान कर चुके हैं लोके ये चौथा पद है इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि लोके यानी अश्विन शरीर ये जो अधिकारी का शरीर है इस शरीर में लोक शब्द का अर्थ है शरीर और इस शरीर में क्या है तो कहते गुहा है तो गुहाम और गुहा कौन है तो बुद्धि इसलिए कहते गुहायाम यानी बुद्धो प्रविष्टो तो इस शरीर में जो बुद्धि रूपी गुहा है उस बुद्धि रूपी गुहा में यह जीवात्मा तथा परमात्मा प्रविष्ट है स्थित है तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविष्ट करती शरीर को बनाया और शरीर के अंदर जो बुद्धि का गोलक है उसमें बुद्धि को स्थित करके बुद्धि में इस संसार को बनाने वाले ने प्रवेश कर लिया एक तो बुद्धि के अरिष्ठान के रूप में अंतर्यामी के रूप में और दूसरा चिदाभास के रूप में ऐसे दो हैं तो परमे परार्धे इसमें परम शब्द का अर्थ करते हैं कि परमे यानी बाह्य पुरुषा का संस्थानापेक्षया परमम ए जो बुद्धि रूपी गुहा है इसका विशेषण है कि यह परार्थ है परार्थ में पर शब्द का अर्थ है परमात्मा और अर्ध शब्द का अर्थ है स्थान बुद्धि रूपी गुहा को परमात्मा का स्थान इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्धि में ही परमात्मा की अनुभूति होती है इसलिए पर, बुद्धि परार्थ है और उस परार्थ का विशेषण है आपका परम शब्द परार्थ का विशेषण है और परार्थ स्वयं विशेषण है गुहा का तो जिस गुहा में जीवात्मा परमात्मा प्रविष्ट हैं वह परार्थ हैं यानी परमात्मा का स्थान है और बुद्धि रूपी गुहा परमात्मा का उत्कृष्ट स्थान है ये दिखाने के लिए परम शब्द ये विशेषण है और बुद्धि से लेना बुद्धि का जो गोलक है हृदय तस्थ आकाश इसलिए आकाश एक प्रकार से और आकाश वो परमात्मा का स्थान है और दो आकाश हैं एक बाह्य आकाश है एक हर्द आकाश है बाह्य आकाश की अपेक्षा हर्द आकाश उत्कृष्ट है इसलिए परार्थ के रूप में बताया जाने वाला जो हार्द आकाश है गुहा शब्द से ग्राह्य वह परम है का मतलब बाह्य आकाश की अपेक्षा श्रेष्ठ है इसी दृष्टि से ये विशेषण दिया कि बाह्य पुरुषा का संस्थान अपेक्षया परमम। तो बाह्य पुरुष आका संस्थान मैं बाह्य पुरुष शब्द का अर्थ है शरीर बाह्य पुरुष है शरीर पुरुष की उपाधि होने के कारण इस शरीर को भी पुरुष कहा गया है न गीता में ये क्षर पुरुष है शरीर और अक्षर पुरुष है कारण शरीर वो भी पुरुष की उपाधि होने से पुरुष है वस्तु तो पुरुष नहीं है और वास्तविक पुरुष तो है एक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से विलक्षण पुरुषोत्तम वो परमात्मा है चेतनात्मा शुद्धात्मा एक बुद्धि का अधिष्ठान बनना बुद्धि को सत्ता स्फूर्ति देना ये परमात्मा का बुद्धि में प्रवेश है और जीव का बुद्धि बुद्धि में भाषित होना यह प्रवेश प्रतिबिंब तो ये कहते हैं कि बाह्य पुरुष यानी शरीर और इस शरीर का आश्रयभूत जो आकाश उसे कहा जाता है बाह्य पुरुष आकाश संस्थान ये शरीर भी तो से... किसी आकाश में अवस्थित है सारा जगत आकाश में है आकाश है अवकाशात्मक और अवकाश रूप आकाश ही सबको आश्रय दे रहा है सबको अपने में समाहित कर रहा है तो ये शरीर भी आकाश में ही अवस्थित है वो शरीर का आश्रयभूत आकाश कहलाता है बाह्य पुरुष आकाश संस्थान और ये जो बुद्धि है बुद्धि का गोलक भूत जो हृदय और हृदय से अवच्छिन्न जो आकाश वो है हर्द आकाश वो ही है तो आकाश ही लेकिन वहां पर परमात्मा की उपलब्धि का साधन भूत बुद्धि रह रही है दृश्य तो ग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी के अनुसार तो परमात्मा का ग्रहण करने वाली बुद्धि जहाँ रह रही है वो स्थान माना जाएगा पवित्र स्थान उत्कृष्ट स्थान तो वो बुद्धि रहती है हरदाकाश में इसलिए हरदाकाश, शरीर आकाश शरीर आश्रय आकाश की अपेक्षा परम है ये यह यहाँ पर कहा गया कि बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षा बाह्य पुरुष आकाश संस्थान का अर्थ है स्थूल शरीर का आश्रयभूत आकाश और उसकी अपेक्षा परम यानी उत्कृष्ट है हृदय का आश्रय भूत आकाश हरदाकाश और परार्ध शब्द का विग्रह करके बता रहे भाषकर भगवान परस्य अर्धम इति परार्धम बीच में पर शब्द का अर्थ कर दिया ब्रह्मण तो परस्य या ने ब्रह्मण अर्धम का अर्थ कर दिया स्थानम इति परार्धम तो परब्रह्म का वो स्थान है कौन ये गुहा हरदाश क्यों उसे का स्थान कह रहे हैं तो कहते है इसलिए कि तस्मिन ही परम यानी हरद आकाशे परम पर शब्दित हृदय आकाश में ही परम ब्रह्म का लाभ होता है उपलब्धि होती है प्राप्ति होती है अनुभूति होती है अतः तस्मिन परमे परार्धे हार्द आकाशे तो परमात्मा की उपलब्धि का स्थान भूत इस शरीर के अंदर गुहा शब्दित तो हृदय आकाश है उस हृदय आकाश में यह रितपान रितपानकर्ता शब्द से निर्दिष्ट जीवात्मा तथा परमात्मा प्रविष्ट है स्थित है हृदय आकाश में इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या संपन्न होती है यहां जो बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षया भाष्य में शब्द प्रयोग है ना इसमें बाह्य आकाश बाह्य पुरुषाकाश संस्थान शब्द का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं का संस्थानम यानी देहाश्रय आकाश प्रदेश देह से लेना स्थूल देह और स्थूल शरीर का आश्रय भूत जो आकाश प्रदेश है जिस आकाश के जिस अंश में ये स्थूल शरीर रह रहा है वो है बाह्य पुरुष आकाश संस्थान उसकी अपेक्षा परम है हार्द आकाश ये बताना अब उत्तरार्थ की व्याख्या भाषकर भगवान प्रारंभ करते हैं तौच तो छाया तपा विलक्षणो। संसारित्वासारित्व ब्रह्मविदो वदन्ति। तो ब्रह्मविदो तौ तो विलो वदन्ति ऐसा अन्य करिए कि तौ तो यानी वो वे जो रितपान करता दो हैं हृदय आकाश में स्थित उन दोनों को ब्रह्मज्ञ लोक कहते हैं कि अंधकार तथा प्रकाश के तरह विलक्षण स्वभाव वाले हैं एक जैसा स्वभाव इन दोनों का नहीं है कैसे तो कहते संसारित्वा संसारित्व न तो एक तो संसारी है दूसरा असंसारी है जो रित वास्तविक रूप से रितपान कर रहा है जीव वह संसारी है और औपचारिक रूप से रित्पान करता जिसको बताया जा रहा है रितपानकर्ता के साथ रहने से सत्संगी के साथ रहने वाले असत्संगी को भी कहा जाता है कि ये भी सत्संगी होगा नए नए सत्संगी के साथ देखने वाले देखने वाले लोगों को तो माना वो देखेंगे कि ये भी इसके साथ है तो सत्संग है चोर के साथ रहता है तो सज्जन भी दूसरों के दृष्टि में चोर जैसा ही होता है ऐसे ही रितुपानकर्ता के साथ रहने के कारण गौण रूप से जिसे है श्रुति ने रितुपान करता कहा वह एक परमात्मा वो है असंसारी और वास्तविक रूप से करता जीव व्यावहारिक सत्य रूप से करता जीव वो हैं संसारी तो इस प्रकार संसारित्व असंसारित्व को लेकर के इन दोनों में वे वैलक्षण्य हैं ऐसा ब्रह्मज्ञ लोक कहते हैं तो न केवल अकर्मिण एवं वदंती कर्मी जो ब्रह्मज्ञ हैं वे मात्र जीव और परमात्मा को विलक्षण स्वभाव वाले हैं ऐसा कहते हैं ऐसी बात नहीं अपितु जो मानस कर्म करने वाले वो भी कर्मी लोग भी कहते हैं उपासक इसलिए कहा कि पंचाग्नों यानि गृहस्था पंचाग्नि गृहस्थ में पंचाग्नि ये विशेषण हुआ गृहस्थ का तो पांच अग्नि कौन है तो पांच अग्नियों को बताया जा रहा है गारह पत्य जब पंचाग्नि शब्द से भी गृहस्थ को ही लेना है यदि क्या नाम कर्मी को ही लेना है यदि तो वे पांच अग्नि हैं गापत्य दक्षिणाग्नि आह्वन टीका में गापत्यो दक्षिणाग्नि आह्वनीय सभ्य इति आवसथ्य पञ्चाग्नयो ये, ये पांच अग्निया है गारहपत्यग्निदिणाग्नि आह्वनीयाग्नि और सभ्य अग्नि और आवसथ्य अग्नि ऐसे पांच अग्निया है और इन पांच अग्नियों को अग्नियों अग्निया अग्नियों का जो स्वामी है उसे कहा जाता है पंचाग्नि यानी ये पांच अग्निया जिसके पास रहती हैं वो कर्मी के पास रहती हैं अग्निहोत्र के घर अग्निहोत्री के घर में या पंचाग्नि शब्द से सीधा सीधा पंचाग्नि उपासक को ले लीजिए इस दृष्टि से दूसरे वाक्य में कहते हैं टीकाकार की द्युपर्जन्य पृथ्वीपुरुषोषित सुनिदृष्टि ये कुर्ते ते वा पंचाग्नय तो जो दीवलोक पर्जन्यलोक पृथ्वीलोक पुरुष तथा योषित इन पांच अग्नियों पांच में अनग्नि में अग्नि दृष्टि करते हैं जैसे अब विष्णु शालीग्राम में विष्णु दृष्टि विष्णु उपासक करते हैं और प्रतिकूपासना है ऐसे अनग्नि आदि में अग्नि की दृष्टि करते हैं जो उन्हें कहा जाता है प्रतिकूपासक पंचाग्नि प्रतिकूपासक यदि उलोकादि पांच अग्नि के प्रतीक हैं और उनकी उपासना कर रहे हैं तो अग्निहोत्राधिकारीण और साथ में अग्निहोत्रादि कर्म भी करते हैं का मतलब हो कर्म समुचित तो उपासना का अनुष्ठान कर रहा है वे कर्म समुचित तो उपासना का अनुष्ठान करने वाले पंचाग्नि हैं समुच्चयकारी वे भी ये जो हरद आकाश में स्थित तो ऋतपान करता दो हैं उन्हें परस्पर विलक्षण है ऐसा बताते हैं केवल ब्रह्म के मात्र नहीं समुच्चयकारी भी ऐसा ही बताता है और त्रिनाचिकेता इससे बताया जा रहा है केवल कर्मी भी मतलब केवल ज्ञानी समुच्चयकारी और केवल कर्मी तीनों भी बताते हैं कि जीव और परमात्मा परस्पर विलक्षण है इस दृष्टि से कहते हैं ये त्रिनाचिकेता मूल में है उस नाचिके त्रिनाचिकेत का अर्थ करते हैं त्रिकृतो नाचिकेतो अग्निचितो यही त्रिनाचिकेता तो तीन बार अग्नि की उपासना नाचिकेत नामक अग्नि का अनुष्ठान कर लिया है जिन्होंने वे हैं त्रिनाचिकेतर चिकेत शब्द से उपलक्षित सारे जो विहित कर्म हैं उन कर्मों का अनुष्ठान करने वाले केवल कर्मी त्रिनाचिकेत शब्द से लेना है केवल कर्मी को पंचाग्नि शब्द से लेना है उपासना समुचित कर्मानुष्ठाई को ब्रह्मविद शब्द से लेना है केवल ब्रह्मज्ञ को तो केवल ब्रह्मज्ञ कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई तथा केवल कर्मी तीनों भी बताते हैं कि ये जीव परमात्मा परस्पर विलक्षण है हाँ। अब इस प्रकार ये जो प्रथम मंत्र है इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है द्वितीय मंत्र का अवतरण द्वितीय मंत्र का जो भाष्य है उसकी अवतरण टीका है इसे देखिए कि ननु ब्रह्म ननु ब्रह्मविदह ब्रह्मविदह न सीम पंचाग्निद सांप्रत इति आशंक्य पूर्व अनुभव विरोधम आह येतु इत्यादिना कहते हैं कि एक आशंका है ननु आशंका आशंका क्या आशंका है कि न संति सी ब्रह्मविद पंचाग्निविद्रतम सांप्रतम का अर्थ है इस समय सांप्रतम शब्द का अर्थ है इस समय हाँ टीका हाँ कर लिख लिखा है तो सांप्रतम ब्रह्मविद न संति कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है इस समय और कोई पंचाग्नि उपासक भी नहीं है पंचाग्निविद यानी पंचाग्नि उपासक न संति न तो कोई ब्रह्मज्ञानी है न तो कोई उपासक है क्यों कहते अनुपलम्बा यदि होते तो उपलब्ध होते है ना कर्म करते हुए तो दिखते हैं कर्मी तो दिखते हैं यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान करने वाले वही दिख लेकिन तथा उपासक कहीं उपलब्ध नहीं होता इसलिए है नहीं कोई ब्रह्मज्ञ तथा उपासक ये प्रश्न हुआ आशंका हुई इस प्रकार की आशंका का निराकरण कर रहे हैं भस्कर भगवान तथा श्रुति ये बता रही हैं कि यदि ब्रह्मज्ञानी ही नहीं कहोगे कोई और पंचाग्नि उपासक कोई है ही नहीं है ऐसा कहोगे तो पूर्व विद्वद अनुभव का विरोध होगा इसलिए कहते हैं पूर्व विद्वद अनुभव विरोधम आह द्वितीय मंत्र से श्रुति पूर्व विद्वानों के अनुभव का विरोध बताती है तो भाष्य को देखिए अके मूल मंत्र का उच्चारण कर लीजिए पहले यह शेतुरीजा नाम शे अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम् अभय तिथिशा पार नाचिकेतमी तो यह सेतु सेतु इव सेतु शब्द के पास में वह शब्द लुप्त है ऐसा समझना लुप्त उपमा है वहां पर तो ईजान नाम इसमें ईजान शब्द का अर्थ है यजमान यजन करने वाला यानी कर्मी अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करने वाला यजमान ईजान शब्द का अर्थ निकलेगा और ईजाना नाम का अर्थ निकलेगा यजमाना नाम कर्मी नाम यह सेतु ई व सेतु सेतु के पास में ईव शब्द जोड़ देना जो सेतु के तरह सेतु है तो सेतु कहते हैं बांध को को जो नदी आदि के इस पार हैं और तैर करके पार करना संभव नहीं है या जिसको तैरना नहीं आता है नदी आदि को और जाता उसका गंतव्य है उस पार तो पार करना नदी को जरूरी है तो नदी को पार करने में और गंतव्य की प्राप्ति में सहायक बन जाता है साधन बन जाता है सेतु लौकिक सेतु इसलिए सेतु का अर्थ है गंतव्य की प्राप्ति में साधन सहायक प्रापक गंतव्य का प्रापक सेतु है तो ये परमात्मा भी ये जो मानो का जो गंतव्य है स्वर्गादि उसका प्रापक बन जाता है ना कर्म विधाता है इसलिए क्र सुप्ते सुखते जागृत तो फलदाने क्रतु को कर्म कर्म फलति फलती पुरुषाराधनम ये श्रुति कहती है तो वो खाली कर्म का अनुष्ठान कर ले तो कर्म तो समाप्त तो हो जाता है लेकिन किस यजमान ने कौन सा कर्म किया है उसका फल किस समय किस देश में उसे देना है ये याद रखता है भगवान कर्मफल विधाता परमात्मा इसलिए उन्हें कहा जाता है सेतु के तरह सेतु यजमानों का यजमानों का जो गंतव्य है स्वर्ग आदि उसमें उस, उस स्वर्गादि गंतव्य का प्रापक के तरह प्रापक हैं यह यानी जो सेतु के तरह प्रापक हैं सेतु जैसे इस पार विद्यमान गंता को उसके उस पार विद्यमान गंतव्य का प्रापक है तो यजमाना नाम यह यजमा से स्वर्गादि प्रापक यह तम तम सके मही ऊपर से दूर देना तो परमात्मा भी सीधे सीधे गंतव्य का प्रापक नहीं बनता स्वर्गदि में सबको नहीं भेजता प्रापक परमात्मा बनता है स्वर्गादि प्रापक साधन भूत कर्म का अनुष्ठान करने वाले ने अनुष्ठान कर लिया है यदि उसी को भेजता और खाली अग्नि क्या नाम कर्म का स्वरूप शास्त्र से जान लिया इतने मात्र से भी नहीं इसलिए यह तदुर नित्य संबंध होता यह शब्द से अग्नि को लेना है अग्नि से उपलक्षित कर्म को और तम शब्द का अध्याय करना उसका अन्वय करना नाचिकेतम के साथ तो यह नाचिकेत नाचिकेत अग्नि ईजाना नाम सेतु इव सेतु तो यजमानों के द्वारा अनुष्ठित जो नाचिकेत अग्नि है यानी कर्म है वह अपने अनुष्ठाता यजमानों को अपना फलभूत स्वर्ग का प्रापक होने के कारण सेतु के तरह सेतु है तो नाचिकेतम सके मई तो उस नाचिकेत को यानी नाचिकेत अग्नि को स्वर्ग स्वर्ग के साधन भूत नाचिकेत अग्नि को यानी कर्म को नाचिकेत नामक कर्म को ज्ञातुम चेतुन च सकेमय ऐसा अन्वय करना ज्ञातुम पद का तथा चेतुन पद का अध्यय करना तो उस नाचिकेत अग्नि का ज्ञान प्राप्त करने में और अनुष्ठान अनुष्ठान में हम समर्थ हुए सकेमय का अर्थ है समर्थ हुए तो जो नाचिकेत अग्नि स्वर्ग का प्रापक होने से सेतु के तरह सेतु हैं उस नाचिकेत अग्नि को समझने में और अनुष्ठान करने में समर्थ हुए हम और दूसरा ये हैं क्या नाम अब अक्षर ब्रह्म यभय पारम तितिर तत् तत ज्ञातुम सकेमय ऐसा भी अन्वय करना कित पारम रसता अभय ऐसा न करना कि जो पार यानी संसार का उस वह पार है दूसरा पार है एक ये पार है संसार दूसरा पार है मोक्ष इसलिए दो गंतव्य बताने ना रथ रूपक की कल्पना में एक संसार वो कर्मी को प्राप्त होता है उसका वो गंतव्य स्वर्ग आदि बता दिया संसार और पारम तिथिर सताम तो संसार का जो दूसरा पार है मोक्ष और तितिर सताम यानि भव सागरम तिथिर सताम ये जो भवसागर है संसार इस संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले प्राप्त करने की इच्छा वाले भव सागर के दूसरे छोर को पार को वो दूसरा छोर है मोक्ष इसलिए पारम तिथीर्थाम का अर्थ निकलेगा मुमुक्षु और ईजान शब्द का अर्थ निकलेगा अभ्युदय काम संसार काम तो जो संसार काम है भोग की इच्छा रखने वाले हैं वो ईजान कर्मफल चाहने वाले ईजान शब्द से लिए गए क्योंकि तो वो दो साधनों का विस्तार से वर्णन करना है ना विपरीत फल वे करके श्रेय प्रेय का तो इसमें ईजान शब्द से लेना है प्रेय के अधिकारी ईजान शब्द का अर्थ है यजमान और प्रेय है कर्म उसके अधिकारी यजमान ईजान है और पारम तिथिर सताम शब्द से लेना है श्रेय के अधिकारी श्रेय है ज्ञान और ज्ञान के अधिकारी मुमुक्षुगण तो पारम तिथिर सताम यानि यत यभयम जो अभय है यानी अभयदान करने वाला है तुम्हारा गंतव्य मैं तुम्हें प्राप्त कराता हूं ऐसा वो अभय कौन है भयरहित स्थान तो कहते य अक्षरम परम ब्रह्म तो जो अक्षर हैं यानी अशु व्याप्तो धातु से अक्षर शब्द बनाते तो व्यापक है तद विष्णु परम पदम से इसको बताया जा रहा है उसे यहाँ पर अक्षर शब्द से बताया जा रहा अक्षर ब्रह्म रथ की कल्पना में बताया जाएगा कि जिसका हाँ बुद्धि रूपी सारथी विवेकी है मन रूपी लगाम निगृहित है हाथ में है इंद्रिय रूपी घोड़े निगृहित है शिक्षित है ऐसा जीवरूपी सारथी को प्राप्त होता है विष्णु का पद ये आगे बताया जाएगा न वही विष्णु का पद यहां पर अक्षर पर शब्द से लेना कार्थ है विष्णु पद का अर्थ है वैकुंठ नहीं पद का अर्थ है स्वरूप विष्णु हो परम पदम का अर्थ है आ, व्यापक विष्णु शब्द का अर्थ है व्याप, व्यापनशील उसका जो स्वरूप है व्यापक तत्व विष्णु हो परम पदम उन्हीं रति से व्यापक तत्व है अभ्यक्ता पुरुष परम शब्द से कहा गया पुरुष ब्रह्म इसलिए कह रहे हैं कि अक्षरम यत अक्षरमत परम ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म यत परम तो के लिए जो परब्रह्म है अभय स्थान है भय रहित स्थान है द्वितीयादवय भयं भवती तो अभय का मतलब भय के हेतु विभेति अस्मात्ति भयं इस शब्द से भय श... इस व्युत्पत्ति के अनुसार भय शब्द का अर्थ निकलेगा द्वैत द्वितीयादवय भयं भवती है ना? और अभयम का अर्थ है भय से रहित यानी वर्जित। जातीय विजातीय भेद रहित स्वगतभेदितरतिशव्यापक व्यापक ब्रह्म इसलिए वो जो एक आता है ना प्रसिद्ध यम सेवा समुपास ब्रह्मेत वेदा और अरहत अर्तलोक अर्ण जैन शासनरता करते थी नैयायिका और मीमांसक कहते वो कर्म है तो यहां मीमांसकों का मत श्रेय शब्द से श्रेय तो शब्द से ब्रह्म का और ईजान शब्द से कर्मियों को लेकर के नाचिकेत शब्द से कर्म को बताया स्वर्ग का प्रापक सेतु कौन है वो कर्म है तो जिसको कर्म कहते हैं मीमांसक और जिसको वेदांति वेदांती परब्रह्म कहते हैं वही यहां दो निर्देश किए जा रहे हैं शुरू में दो साधन बताए थे तो, तो अक्षरम यानी व्यापक और अक्षर शब्द का अक्षर शब्द की उत्पत्ति यदि क्षर धातु से करते हैं तो क्षर का अर्थ है विनाशी अक्षर शब्द का अर्थ निकलेगा अविनाशी अनंत विनाश नामक अंतिम विकार से रहित यानी निर्विकार तो निर्विकार मुमुक्ष के लिए निर्विकार द्वैतवर्जित परब्रह्म है जो है अक्षर शब्द का विशेषण है ब्रह्म का ब्रह्म तो यहाँ ही है विशेषण है और वो बता रहा है व्यापक अविनाशी ब्रह्म को अक्षर शब्द और ऐसा जो ब्रह्म है उसे ज्ञातुम सके मई ऐसे लगाना यत परम ब्रह्म तत्व व्या सके मई मही हम उस पर ब्रह्म को जानने में समर्थ हुए ऐसा कौन कहेंगे आपके मुखण वेदांती और कर्मी और कर्म को कहेंगे का मतलब यहां पर जो गंतव्य आत्मा है ना वो दो बताए गए एक पर एक अपर ब्रह्म के लिए वो अपर गंतव्य है स्वर्ग कर्मी से दोनों को लेना केवल कर्मी के लिए तो स्वर्ग और कर्मी शब्द से उपासना समुचित कर्मानुष्ठान करने वाले के लिए अपर ब्रह्म ब्रह्मलोक अपर ब्रह्म वो गंतव्य हैं यानी अभ्युदाय गंतव्य हुआ और पर ब्रह्म गंतव्य हुआ यानी प्राप्तव्य हुआ किसके लिए आपके पारम तिथि सताम शब्द से ग्राह्य मुमुख सुजनों के लिए तो यहां रितम पिबंतों में जो घनता तथा प्राप्ता के रूप में बताया गया है आत्मा वो तो जीवात्मा है और प्राप्तव्य ब्रह्म के रूप में बताया गया वह अक्षरम ब्रह्म यम अभयम इन शब्दों से बताया गया पर और यह सेतु ईजाना नाम शब्द से बताया गया अपर ब्रह्म वो अपर ब्रह्म ज्ञापन सके मयी का अर्थ उपा उपासितुम सके मय उसकी उपासना करने में हम समर्थ हुए और अनुष्ठान करने में भी अपर ब्रह्म उपास्य ब्रह्म है उसकी उपासना और कर्म का अनुष्ठान अनुष्ठेय का अनुष्ठान पहले वाले में लगाना इसलिए भाष्य में ज्ञातुन चेतुन चलिका चे है ना तो भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे